कथा श्रीमद्भागव स्कंद नदी द्रसन भविष्य निधनायक अत उपमीयते द्रविण जातिकपथ विमथनो विलासमृत में विला वयंत्यबुद भगवन् वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं वास्तव में मिट्टी लोहा और सोना ही है वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं स यद जया त्वज त्वजा मनुष्य तुणा जजुषं भजते सरूपता तदनो मृत्युमेत भग समुत जहा सिता मही भगो महसी मही गुण ते परिमेय भग भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है उस समय उसके स्वरूपभूत आनंदादि गुण ढक जाते हैं वह गुणजन्य वृत्तियों इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा तो उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है अब उनके जन्म मृत्यु में अपने जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है परंतु प्रभो जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता उसे छोड़ देता है वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वरी में आपकी स्थिति है इसी से आपका ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है अनंत है वह देश काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है यदि न समुद्धर यतोद काम जटाम दुराधिगमो सता हृदय गृतकंठमि तो असुत्रिपयोगुभ्यसुखम भगवन ननपगता दूढ़ पदाभवत भगवन यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषयवासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हैं जैसे कोई अपने गले में मड़ी पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे झूढ़ता फिरे इधर उधर जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं विषयों से विरक्त नहीं होते उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है क्योंकि वे साधक नहीं दम्भी हैं एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है लोगों को रिझाने धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है नवेति गुण विगुणान्वया तिदेहृता गिरा अनुयुगम स गुणगीत परमया श्रवण भृत तमपवर्गतिर्मनुजय भगवान आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दे हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल सुख और दुखों को ही नहीं जानता नहीं भोगता वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए है उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता जैसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभो आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्य के फल सुख दुखों और विधि निषेषों से अतीत हो जाता है क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं एवते जांति जुपतये तेन यूरतयामानुषाव खयी वजिवयसा सेय फलसन भवनिधना भगवान सर्गालोकों के ब्रह्मा प्रभति भी आपकी थाह आपका पार न पा सके और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे प्रभो जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर दस गुने सात आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं तब भला आपकी सीमा कैसे मिले हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं भगवान नारायण ने कहा देवर से इस प्रकार सनकाद ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की नारद सनकादि ऋषि शिष्ट के आरंभ में उत्पन्न हुए थे अतएव ये सबके पूर्वज हैं उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है यह सब का सार सर्वस्व है देवर से तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो उनके ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्षेद देवर्षि नारद बड़े संयमी ज्ञानी पूर्णकाम और नैतिक ब्रह्मचारी हैं वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा देवर्षि नारद ने कहा भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं आपकी कृति परम पवित्र है आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ नारद उच नमस्त भगवते कृष्णायामल यो धत्ते सर्वूता शाइमृति माल्यम्य महात्म ततो गाधाश्रम साक्षा पृतृदा से मे सभाजि भगवता कृताशन पिग्रह तस्म तदर्णयाश नारायण मुखाश्रितेतर्णिम राजन यश्नयाम्मण्य निर्देश्य निर्गुणे मन परीक्षित इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण कृष्णदयपायन के आश्रम पर गए भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया वे आसन स्वीकार करके बैठ गए इसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुँह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया राजन इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मनवाणी से अगोचर और समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है यही तो तुम्हारा प्रश्न था परीक्षित भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं उन्होंने ही है इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्त में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्हमात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है वे ही वास्तव में अभय स्थान है उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए